हम सुन रहे हैं श्रीमद भागवतम के ग्यारहवीं स्कंद के सप्तम अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद जहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत ही बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं और उसी उपदेश के अंतर्गत उद्धव जी को वो सुना रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय जी की कथा जहां पर उन्होंने बताया कि उन्हीं के वंश में यानी वंश में जन्मे महाराज यदू की भेंट हुई थी दत्तात्रेय जी से और यदु जी ने अनेक प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के जवाब में दत्तात्रेय जी ने बताया कि उन्होंने 24 गुरुओं से अनेक प्रकार की शिक्षाएं ली हैं ये जो 24 गुरु हैं वो बड़े अनोखे हैं और उन गुरुओं की चर्चा ही हम कर रहे हैं पिछली दफा आपने सुना कैसे सूर्यदेव से दत्तात्रेय जी ने बड़ी ही सुंदर शिक्षा ली कि सूर्यदेव जिस प्रकार से पृथ्वी का सारा जल खींच लेते हैं इसी तरह समय आने पर वो सारा जल बरसा भी देते हैं पृथ्वी पर तो सूर्यदेव के बारे में चर्चा हो रही थी इक्यावनवे श्लोक में इसी चर्चा को जारी रख रहे हैं दत्तात्रेय जी कह रहे हैं बुद्ध ते स्वे व्यक्तिस्थ इव लक्षते स्थलमती भीत्मा चावस्थित अर्कवत अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परावर्तित तो होने पर भी यानी रिफ्लेक्टेड होने पर भी सूर्य ना तो कभी विभक्त होता है ना अपने ही प्रतिबिंब में वो लीन हो जाता है परंतु जो मंद बुद्धि वाले हैं वे ही सूर्य के विषय में ऐसा सोचते हैं इस प्रकार आत्मा भौतिक शरीरों में प्रतिबिंबित होते हुए भी अविभाजित रहता है और अभौतिक रहता है बहुत सुंदर बात है देखिए हम अपने आसपास देखते हैं जब सूर्य देव प्रकट होते हैं क्या देखते हैं खिड़की में सूर्य देव का प्रतिबिंब बनता है दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब बनता है कोई भी चमकदार वस्तु रख दीजिए वहां पर भी सूर्य दिखते हैं तेल है जल है जहां भी देखिए तो कई जगह उनका प्रतिबिंब दिखता है उनका रिफ्लेक्शन दिखता है लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ओहो सूर्य तो अनेक हो गए और वो इस बात का खंडन करने लगे कि नहीं आप कैसे कहते हैं कि एक ही सूर्य है मैंने तो अनेक सूर्य देखे हैं मैंने तो अपनी खिड़की पे भी सूर्य देखा मैंने तो अपने चश्मे पर भी सूर्य देखा मैंने तो आईने में भी सूर्य देखा और अगर कोई उसे कहे कि अरे तुमने जो सूर्य देखा वो वास्तव में एक है ये तो प्रतिबिंब है और वो मानी नहीं तब कैसा लगेगा सुनने में लगेगा ना कि ये व्यक्ति कितना मंद बुद्धि है सूर्य के विषय में ऐसा सोचता है इसी प्रकार से जो आत्मा है वो विभिन्न शरीरों में दिखेगी है ना यानी कि मैं भी आत्मा हूं आप भी आत्मा हैं, चींटी भी आत्मा है मच्छर भी आत्मा है सबके अंदर आत्मा ही है यानी वो खुद आत्मा ही है और उन्होंने शरीर रूपी कपड़े धारण किए हुए हैं अब अगर उन आत्माओं का साइज नापने की कोशिश की जाए या ये सोचा जाए कि जो आत्मा बंदर के अंदर है और जो मैं हूं हम दोनों अलग अलग है बंदर वाली आत्मा में कुछ बंदरपन होगा मुझ में कुछ मानुषपन होगा तो यह गलत है है ना आत्मा भी एक ही तरह की है अविभाज्य तत्व है हुँ? जो कि शरीर के भीतर रहती है नित्य है और शरीर रूपी भौतिक पर्दे से होकर प्रतिबिंबित होती रहती है ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया मैं युवा हो गया मैं तो मोटा हूं मैं तो दुबला हूं मैं तो सुखी हूं मैं तो दुखी हूं पर ये सब उपाधियां शरीर की हैं, सुखी भी शरीर है दुखी भी शरीर है मोटा भी शरीर है दुबला भी शरीर है है ना युवा भी शरीर है बच्चा भी शरीर है आत्मा की नहीं है इसी तरह से अगर कोई कहे कि भाई ये तो इस देश के व्यक्ति है ये उस देश के व्यक्ति है हम इस देश के व्यक्ति हैं तो ये भी उपाधि ही है विभिन्न प्रकार के लोग प्रतीत होते हैं पर आत्मा अपने सहज रूप में किसी भी भौतिक उपाधि से रहित होता है तो इस श्लोक में जो स्थूल मति भी कहा गया इसका मतलब यह है कि जिनके बुद्धि स्थूल और मंद है वो क्या सोचते हैं वो सोचते हैं कि आत्मा भी अनेक है, है ना जबकि आत्मा का स्वरूप वो एक ही है और महाप्रभु ने बताया ही है जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास हुँ? और इस नित्य दासत्व तत्व को सिर्फ और सिर्फ इंसान के शरीर में ही हम समझ सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ इंसान के शरीर में ही हम प्राप्त भी कर सकते हैं याद रखिए ये जो मनुष्य जीवन है ना ये मिला आत्म साक्षात्कार के लिए ही है हु? हम अगर अपना पूरा समय तर्क वितर्क करने में लगा दें लड़ाइया करने में लगा दें और भौतिक उपाधियों को लेकर झगड़े में लग जाएं, तो ये क्या है ये बुद्धिहीनता है है ना तो मनुष्य को चाहिए कि सूर्य को प्रत्यक्ष देखकर उसे समझे ना कि भौतिक वस्तुओं में पड़ने वाले उसके विकृत प्रतिबिंबों के द्वारा उसे समझे क्योंकि मान पानी जो है अगर हिल रहा है और उसके अंदर सूर्यदेव का प्रतिबिंब पड़ रहा है छाया पड़ रही है तो कोई कह सकता है कि नहीं नहीं सूर्य गोल कहाँ है ये देखो सूर्य तो हिलता डूबता है और कितने प्रकार के आकार ले लेता है हु? तो अगर कोई ऐसा कहेगा तो ये भी गलत है तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो किसी से भी मिले तो ये समझ के मिले कि भाई सब के सब भगवान के नित्य दास हैं कोई आज अपने आप को पहचान लेगा कोई फिर कभी अपने को पहचान पाएगा नहीं पहचाने का ऐसा नहीं है हो सकता है बहुत समय लग जाए कई जन्म लग जाए लेकिन अंततः क्या पता वो अपने स्वरूप को पहचान ही ले कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और कुछ नहीं मुण्यूं? और सब उपाधियां हैं सिर्फ उपाधियां इसीलिए नारद जी कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्त ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्छे कि अगर आपको भगवान की सेवा करनी है भगवत प्राप्ति करनी है भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो पहले तो शरीर रूपी उपाधि से ही मुक्त होना होगा फिर शारीरिक उपाधियों से मुक्त होना होगा सर्वोपाधि समस्त उपाधियों से मुक्त होना होगा और इन उपाधियों से मुक्त होने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है ना भगवत ज्ञान की कृपा की आवश्यकता है तो जब वो ज्ञान मिल जाएगा और उपाधियों से हम मुक्त हो जाएंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे मन निर्मल हो जाएगा मोहो माया इन सब से दूर चला जाएगा ये मोहो रूपी जो तत्व है वो भगवान के चरणों से लिपट जाएगा भगवान से हमें मोह हो जाएगा तो अगर ऐसा होता है तत्परत्वे तब जब जीव भगवान की सेवा करता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम के बाद तो वो सेवा भगवान ग्रहण करते हैं वो सेवा ही है वास्तविक सेवा है ना देखिए जब आकाश बादल से ढका रहता है तो फिर हम सोचते हैं कि शायद सूर्य आज उदित नहीं हुए क्योंकि जब हम आहार बाहर धूप छिटकी देखते हैं तो लगता है कि हां सूर्य उदित हो गए हैं सूर्य निकल गए हैं लेकिन जब बादलों से सब कुछ ढक जाता है तो बड़ा खराब लगता है कि चार दिन हो गए सूर्य के दर्शन नहीं हुए पांच दिन हो गए बुरा सा लगता है इसी तरह जब मनुष्य का मन कई प्रकार की वासनाओं रूपी कोहरे से ढका रहता है तो भगवान को देखने के लिए वो पूरी तरह से अयोग्य रहता है क्योंकि मन ही दिखाता है मन जब आंखों के साथ संयुक्त तो होता है तभी देखने की क्रिया संपन्न होती है परंतु मन में तो अनेक वासनाएं हैं मन तो कोरी कल्पनाओं को लेकर बैठा है मन तो बार बार सोचता है कि ये प्राप्त कर लू वो प्राप्त कर लू यहां जाऊं वहां जाऊं ऐसे सुख लूटू हम्म तो मन बहुत बहुत ज्यादा विचलित रहता है विचलित मन में कभी भी आध्यात्मिक सत्य प्रकट नहीं हो सकता है लेकिन यही मन जब भक्ति करते करते भजन करते करते मेघ रहित आकाश की तरह निर्मल हो जाता है तब वो भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाता है है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब लोग कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करा सकते हो तो कैसे कराए जाए क्योंकि भगवान तो अधोक्षज है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते और जो इंद्रिया विषयों में लगी हैं वो भी भौतिक विषयों में वहां कैसे भगवान आविर्भूत हो सकते हैं संभावना बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हाँ अगर कोई निर्मल मन युक्त हो जाता है उसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रहता है ईर्षा द्वेश नहीं रहता ना ही किसी से प्रेम होता है किसी से मोह हो जाए क्योंकि वो हमारा अपना रिश्तेदार है तो ऐसा जो निर्मल मन है भगवान वहां प्रकट होते हैं ऐसा निर्मल मन जो सकाम इच्छाओं और मनोरथों से मुक्त है देखिए हमारे एक आचार्य ने कहा जीवेर कल्याण का साधन काम जगते आसी ए मधुर नाम अविद्या तिमिर तापन रूपे हृद विराजे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम हम जैसे बद्ध जीवों को वर देने के लिए ही भौतिक जगत के अंधकार में उतरता है भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम उस सूर्य के समान है जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उदित होता है ऐसा तेजस्वी ज्ञान उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो नास्तिकता के नाम पर शुद्धता के नाम पर और ना जाने किन किन नामों पर भगवान की ये जो सृष्टि है उसका उपयोग अपने लिए करते हैं है ना उसका दोहन करते हैं उसका मिस करते हैं तो जब कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है जब अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाता है जब उसके हृदय में सिर्फ एक ही अभिमान रहता है कि हे भगवान मैं आपका सेवक हूं और इसके अलावा और कुछ नहीं मैं आपका दास हूं दास अनुदास जब ये भाव रहता है और अन्य अभिलाषाएं कि इसको सुख पहुंचे इसका ये हो जाए उसका वो हो जाए ये सब समाप्त हो जाती है किसका क्या होगा कैसा होगा उसका अपना कर्म भगवान जाने भगवान के ये बंदे जाने हम इसमें क्या कर सकते हैं जब ये भाव आ जाता है कि हम प्रार्थनाओं के अलावा क्या कर सकते हैं उन्हें राह दिखा सकते हैं कि आप भगवान की शरणागति लीजिए जब ये भाव आ जाता है अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान और कर्म से अनावृत हो जाता है जब हमारा मन ज्ञान का अर्थ वो ज्ञान जो हमें भगवान से दूर ले जाता है ये भौतिक ज्ञान ये भौतिक वस्तुओं का ज्ञान तो इन सब चीजों से जब दूर हो जाता है और भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान मन का एकमात्र ध्यय हो जाता है बस उसको ही वो ध्याता रहता है तब व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, और वह भगवान का होकर जो आनंद प्राप्त करता है उस आनंद की तुलना इस जगत में कहीं दी ही नहीं जा सकती कहीं है ही नहीं जीव आनंद का अंश होकर आनंद ही प्राप्त करना चाहता है लेकिन यह आनंद भगवान के चरण कमलों की सेवा में है ये उसे नहीं पता और इसीलिए जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म लेता जा रहा है और धक्के खाता जा रहा है तो इस माया से निकलने का एकमात्र उपाय यह है कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो माइक गुणों से परे हैं ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है इनसे बहुत परे हैं अस्पृश्य हैं ये तीन गुण उन्हें छू नहीं सकते हम्म तो ऐसे भगवान की शरणागति ली जाए अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो वो परमानंद प्राप्त नहीं कर सकता और जब तक जीव अपने उस स्वाभाविक आनंद को प्राप्त नहीं करता तब तक रहती है उसकी भटकन वो भटकता रहता है वो भटकता रहता है यहां से वहां वहां से यहां जन्म के बाद जन्म लेता चला जाता है लेकिन उसकी तलाश कभी भी कोई अच्छा परिणाम नहीं लाती है उसकी तलाश पूरी ही तब होती है जब उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है याद रखिए